ब्रह्मसूत्र शांक्य हिंदी अनुवाद अध्याय चौथा पाद पहला अधिकरण पादपहला से आगे सूत्र सूत्रगारग्रताशेषा यग्रता त्र अशेषा सूत्रार्थ। यत्र जिस देश और काल में एकाग्रता माने की एकाग्रता श्रता हो तत्र उसी देश आदि में उपासना करने चाहिए अविशेषा क्योंकि श्रुति में देश विशेष का श्रवण नहीं है दिशा देश और काल इनके विषय में क्या कोई नियम है अथवा नहीं ऐसा संशय होता है वैदिक आरंभों में प्राय दिशा आदि का नियम देखा जाता है अतः तो यहाँ भी कोई नियम हो ऐसा जिसका विचार हो उसके प्रति कहते हैं दिशादेश और काल में अर्थलक्षण प्रयोजनात्मक ही नियम है जिस दिशादेश अथवा काल में इस उपासक के मन की सहज में एकाग्रता हो उसी पर उपासना करनी चाहिए क्योंकि पूर्व दिशा पूर्वान्न पूर्व दिशा में निम्न स्थान आदि के समान यहाँ विशेष का श्रवण नहीं है कारण कि इष्ट एकाग्रता सर्वत्र समान है परंतु समय समतल पवित्र सूक्ष्म पाषाण अग्नि आदि बालू से रहित तथा शब्द जल, पनघट और आश्रय जन साधारण के निवास आदि से भी शून्य मन के अनुकूल एवं नेत्रों को पीड़ा पहुंचने वाले मच्छक आदि से वर्जित गुहा एकांत आदि वायु वर्जित स्थान में बैठकर मन को परमात्मा में नियुक्त करना चाहिए इस प्रकार कुछ लोग विशेष भी कहते हैं जैसे यह देश विशेष का नियम है वैसे काल विशेष का भी है इस पर कहते हैं ठीक इस प्रकार का नियम है परंतु ऐसे नियम के होने पर भी नियम नहीं है इस प्रकार सुर होकर आचार्य कहते हैं मनो अनुकूले यह जहां हो, अहराया पर ही अधिकरण आठवा, आ सूत्र वा, आ त्रापी ही दृष्टम आप मरण पर मरण पर्यंत प्रत्यय उपासना की आवृत्ति करने चाहिए ही क्योंकि तत्रापि मरण काल में भी सर सवत्त क्रतु इत्यादि श्रुति में भी दृष्टम ऐसा ही देखा गया है भाष्यार्थ सब उपान उपासनाओं में आवृ आवृत्ति आदरणीय है ऐसा आदि अधिकरण में निश्चय किया गया है उनमें तो जो तत्वज्ञान के लिए उपासनाएं हैं वे अवघात आदि के समान कार्य प्रवसायिक कार्य निष्पत्ति पर्यंत है उपासना की आवृत्ति का परिणाम ज्ञात है दर्शन रूप कार्य का निष्पन्न होने पर परंतु जो अभ्युदय फल वाली है उनमें यह विचार होता है कि कितने समय तक प्रत्यय का आवृत्ति कर उपराम होना चाहिए अथवा जीवन परन्त आवृत्ति होनी चाहिए तब क्या प्राप्त होता है पूर्व पक्षी कुछ काले तक प्रत्यय की आवृत्ति कर छोड़ देना चाहिए क्योंकि आवृत्ति विशिष्ट उपासना शब्द का अर्थ गदार्थ हो जाता है सिद्धांती ऐसा अदृष्ट फल की प्राप्ति होती है क्योंकि सविज्ञानो भवती भावना में विज्ञान से फल के स्वरण से युक्त होता है वह विज्ञान सहित फल का ही अनुगमन करता है में जैसा चित्त चित्त वाला होता होता है, है, उसी चित्त संकल्प से के साथ मुख्य को प्राप्त होता है। वह प्राण तेज उदान से अनिवरित होकर जीवात्मा के साथ संकल्प किए हुए के अनुसार उसे लोक को ले जाता है इत्यादि श्रुतियों से और जृण तृण जनुका के दृष्टान्त से यह ज्ञात होता है कि अन्य जन्म में उपभोग के योग्य फल को उत्पन्न करने वाले कर्म उसके अनुरूप भावना विज्ञान का मरण काल में आक्षेप करते हैं और ये प्रत्यय तो स्वरूप अनुवृत्ति को छोड़कर मरण काल में किस अन्य भावी भावना विज्ञान के अपेक्षा करें इसलिए प्राप्त करने योग्य फल के अनुरूप भावनात्मक जो प्रत्यय है उनकी मरण पर्यंत आवृत्ति है और इस प्रकार स यावत क्रतु वह जैसे संकल्प विशेष वाला इस शरीर रूपी लोक से प्रयाण करता है यह काल में भी प्रत्यय की अनुवृत्ति दिखलाती है और जिस जिस जिस जिस स्मरण करता हुआ शरीर का त्याग करता है सदा उसी भाव से भावित होकर उस उसको ही प्राप्त होता है प्रयाण काले मरण काल में अचल मनसे ऐसी स्मृति भी है और अंत वेलायामेव वह उपासक अंत समय में इन मंत्रों को स्मरण करें इस प्रकार यह कर्तव्य स्मरण कराती है तदधिगम सूत्र तेरह तदिगम उत्तर पूर्वाघयोर श्लेष विनाश तद्यपदेशा तदिग में उत्तर पूर्वाघयो अश्लेष ब्रह्मज्ञान होने पर उत्तर पूर्वाघय उत्तर और पूर्व पापों का अश्लेष विनाश अश्लेष और विनाश होता है तदव्यपदेशात क्योंकि यथा पुष्कर पलाश में उसका व्यपदेश है तृतीय अध्याय का शेष भाग समाप्त हुआ अब ब्रह्म विद्या के फल का विचार किया जाता है ब्रह्म होने पर उससे विपरीत बंद फल वाला पाप क्षय होता है अथवा क्षय नहीं होता ऐसा संचय होता है तब क्या प्राप्त होता है? कर्म फलार्थक होने से फल दिए बिना क्षय नहीं हो सकता क्योंकि फल देने वाली उसकी शक्ति श्रुति से समा समिगत होती है यदि कर्म फलोप के बिना ही क्षय हो तो फल फलबोधक श्रुति बाधित हो जाएगी और न कर्म क्षयते कर्म क्षय नहीं होता इस प्रकार स्मृतिकार भी कहते हैं परंतु ऐसा होने पर का उपदेश अनर्थक हो जाएगा यह दोष नहीं है क्योंकि प्रायक्षित्व को आदि के समान होता है और दोष के संयोग के प्राय का विधान होने से दोष नाश प्रयोजनवत्ता भले उनमें हो परंतु इस प्रकार ब्रह्म विद्या में विधान नहीं है परंतु ब्रह्म के कर्म का क्षय स्वीकार न करने पर उसका फल अवश्य भुक्तव्य होने से मोक्ष नहीं होगा नहीं ऐसा कहते हैं देशकाल और निमित्त के अपेक्षा करने वाला कर्म फल के समान होगा। इससे तो होने पर भी पाप की निवृत्ति नहीं होती है ऐसा प्राप्त होने पर हम कहते हैं तदधिग में ब्रह्म ज्ञान होने पर उत्तर और पूर्व पापों का अश्लेष और विनाश होता है उत्तर देह धारण कर किए जाने वाले पापों का अश्लेष और पूर्व पापों का विनाश होता है, है। संबंधित नहीं होता वैसे एवं हूँ ऐसा जानने वाले विद्वान को पाप का संबंध नहीं होता यह श्रुति ब्रह्म विद्या के प्रकरण में संभाव्यमान संबंध वाले आगामी पाप के संबंध का अभाव विद्वान के लिए कहती है इसी प्रकार जिस प्रकार सीख का अग्रभाग अग्नि में प्रक्षिप्त करने से तत्काल जल जाता है इसी प्रकार इस विद्वान के सब पाप दग्ध हो जाते हैं यह श्रुति पूर्वोपचित पूर्व संचित पाप का विनाश भी कहती है और विद्यते हृदय ग्रंथि उस बराबर ब्रह्म का साक्षात्कार होने पर इस जीव की हृदय ग्रंथि टूट जाती है संपूर्ण संचय नष्ट हो जाते हैं और इसके कर्म क्षीण हो जाते हैं यह दूसरा कर्मक्षय का विपदेश है और यह जो कहा गया है कि अभुक्त कर्म वा फल वाले कर्म के क्षय की कल्पना होने पर फल बोधक शास्त्र बाधित होगा यह दोष नहीं है क्योंकि हम कर्म की फल देने वाली शक्ति की अवहेलना नहीं करते वह भले विद्यमान हो परंतु वह विद्या आदि अन्य कारण से प्रतिबद्ध होती है केवल हम ऐसा कहते हैं कर्म में फलदायक शक्ति के सदभाव मात्र में शास्त्र का व्यापार है न कि शस्तिक शक्ति के प्रतिबंध और प्रतिबंध में भी न ही कर्म क्षेत्र भी औतः के बिना संपूर्ण पापों को तैरता है करती ब्रह्महत्या जो अश्व मेंज्ञ करता है और जो इसे इस प्रकार जानता है वह ब्रह्म हत्या से मुक्त हो जाता है इत्यादि श्रुति और स्मृति से प्रायश्चित आदि द्वारा दु क्षय जो यह कहा गया है कि प्रायशित नैमित्तिक होंगे वह ठीक नहीं है क्योंकि दोष के संबंध से शास्त्र द्वारा विहित इन प्रायशित्व का दोष नाश रूप फल के संभव होने पर अन्य फल की कल्पना अनुपन्न है और जो पुनः यह कहा गया है कि प्रायशित्व के समान दोष क्षय के उद्देश्य से विद्या का विधान नहीं है उस पर हम कहते हैं सगुण विद्याओं में तो विधान विद्यमान नहीं है क्योंकि उन सगुण विद्याओं के वाक्यशेष में विद्यावान की ऐश्वर्य प्राप्ति और पाप निवृत्ति कही जाती है और अतः पापक्ष ऐश्वर्य प्राप्ति उनका फल है ऐसा निश्चय किया जाता है निर्गुण विद्या में तो यद्यपि विधान नहीं है तो भी अकर्ता आत्मत्व आत्मा अकर्ता है ज्ञान से कर्म प्रदाह सिद्ध होता है अश्लेष यह शब्द आगामी कर्मों में ब्रह्मविद कर्तृत्व को ही प्राप्त नहीं होता ऐसा दिखलाता है। और अतीत कर्मों में से को मानो प्राप्त हुआ सा है तो भी ज्ञान के सामर्थ्य से मिथ्या ज्ञान के निवृत्ति होने से वे अतीत कर्म भी प्रविलीन हो जाते हैं ऐसा सूत्रस्थ विनाश शब्द से कहते हैं पूर्व सिद्ध कर्तृत्व भोग से विपरीत तीनों काल में भी स्वरूप ब्रह्म में इससे पूर्व भी कर्ता में भविष्य है और इस प्रकार मोक्ष उपन्ना होता है अन्यथा ब्रह्म ज्ञान से कर्म का क्षय न माने तो अनादि काल से प्रवृत्त हुए कर्मो के क्षय का अभाव होने से मोक्ष अभाव होगा और कर्म फल के समान मोक्ष देश काल की अपेक्षा करने वाला नहीं हो सकता क्योंकि ऐसा मानने से कर्म फल फल के के समान में में आ जाएगा, और ज्ञान अनुपन्न है इससे यह सिद्ध हुआ कि ब्रह्म ज्ञान होने पर पाप का क्षय होता है अधिकरण दसवा इतरा संश्लेषाधिकरण सूत्र चौदहवा इतर सूत्रार्थ समान असंश्लेष आशंच्छलेश और विनाश होता है पाते तो इस प्रकार ब्रह्म ज्ञान के बंध के हेतुभूत पुण्य और पाप के संबंध और विनाश सिद्ध होने से ब्रह्मविता का शरीर पात होने पर ही मोक्ष होता है पूर्व अधिकरण में स्वाभाविक बंध के हेतु पाप का ज्ञान असंबंध और अविनाश शास्त्र व्यपदेश से निरूपित किए गए है और धर्म तो शास्त्रीय है अतः उसका शास्त्रीय ज्ञान से अविरोध है ऐसी आशंका कर उसके निराकरण करने के लिए पूर्व अधिकरण के न्याय का अतिदेश किया जाता है ज्ञान मान के अन्य का भी पुण्य कर्म का भी इस प्रकार पाप के समान और संश्लेष और विनाश होता है किससे इससे कि उसको भी अपने फल के हेतु रूप से ज्ञान फल में प्रतिबंध प्रसंग होगा उभे उ है यह ब्रह्मविद्ता पुण्य और पाप रूप इन दोनों कर्मों को तर जाता है इत्यादि श्रुतियों में पाप के समान पुण्य का भी प्रणाश है आत्मा अकर्ता है इस बोध निमित्तक कर्मक्षय सुकृत और दुष्कृत दोनों में समान है कारण की क्षीत्रीण पाप पाप वहां भी उसी से पुण्य का भी ग्रहण होता है ऐसा समझना चाहिए क्योंकि ज्ञान फल की अपेक्षा से पुण्य निकृष्ट फल वाला है और श्रुति में पुण्य में भी पाप शब्द का प्रयोग है नैतम सेतु महोरात्रे इस से सेतुरूप आत्मा का दिन पुण्य और रात पाप अतिक्रमण नहीं करते अर्थात आत्मा को परिचिन नहीं करते इसमें के साथ का भी उपक्रम कर सर्वे पाप मानो अतो इस आत्मा रूप से सब पाप निवृत्त होते हैं इस प्रकार विशेष से ही प्रकृत पुण्य में पाप शब्द का प्रयोग है, तू, तू शब्द है। इस प्रकार बंध के हेतुभूत धर्म और अधर्म का विद्या की सामर्थ्य से अवसंश्लेष और विनाश सिद्ध होने से विद्वान के शरीर पात होने पर मुक्ति अवश्य ऐसा निश्चय करते हैं अधिकरण अनार सूत्र पंद्रह अनारब्ध कार्य पूर्व तदवधे अनारब्ध एवतु पूर्वे तदवधेय सूत्रार्थ अनारब्ध कार्य एवं अनारब्ध फल पूर्वे पूर्व संजित पाप का ही ज्ञान से क्षय होता है, है। दुष्कृत का विनाश निश्चित किया गया है क्या वह आरब्ध कार्य वाले और अनारब्ध कार्य वाले दोनों का अविशेष रूप से होता है अथवा अनारब्ध कार्य वालों का ही विशेष रूप से होता है इस पर विचार किया जाता है पूर्व यह उत्ता इन दोनों पुण्य और पाप कर्मों का अतिक्रमण कर जाता है में अविशेष रूप से श्रवण होने से अविशेष रूप से ही क्षय होता है सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर निराकरण कहते हैं अनारब्ध कार्य एवं पूर्व जन्म में संचित और ज्ञानोत्पत्ति से पूर्व तक इस जन्म में संचित अप्रवृत्त फलवाले वाले सुकृत और ज्ञान की प्राप्ति से क्षय होते हैं किंतु आरब्ध आरब्ध कार्य अर्धमुक्त फल वाले पुण्य पापों से इस ब्रह्मज्ञान की प्राप्ति का स्थान यह जन्म निर्मित हुआ है वे क्षय नहीं होते यह किसी से इससे कि व चरम उस विद्वान के मोक्ष में उतना ही विलंब है जब तक कि वह देह बंधन से मुक्त नहीं होता उसके अनंतर तो वह सत्संपन्न ही हो जाता है इस प्रकार देहपात मोक्ष प्राप्ति की अवधि किया गया है अन्यथा ज्ञान के समस्त कर्मों परंतु आत्मा आकर है यह बोध वस्तु सामर्थ्य से ही कर्मों का क्षय करता हुआ कुछ कर्मों का क्षय करे और कुछ कर्मों की उपेक्षा करे यह कैसे होगा अग्नि और बीजों का संपर्क समान होने पर कुछ की बीजे क्षय होती है और कुछ की बीजिक नहीं होती ऐसा अंगीकार नहीं किया जा सकता कहते हैं वाले कर्माशय का आश्रय बिना उत्पत्ति उपपन्न नहीं होती उसके आश्रय होने पर कुड़ाल चक्र के समान प्रवृत्त वेग वालों के मध्य में प्रतिबंध के संभावना होने से वेगक्षय की प्रतीक्षा होती है अकर्तृ आत्मबोध भी मिथ्या ज्ञान के बाद से कर्मों का उच्छेद करता है बाधित हुआ भी मिथ्या ज्ञान दो चंद्र ज्ञान के समान संस्कार के बल से कुछ समय तक अनुवर्तित होता ही है और इस विषय में विवाद नहीं करना चाहिए कि ब्रह्मज्ञानी कितने समय तक शरीर धारण करता है अथवा नहीं धारण करता है एक ही पुरुष का स्वहृदय स्वसंवेद्य प्रत्यय ब्रह्म और देह धारण उस पर अन्य पुरुष द्वारा आक्षेप कैसे किया जा सकता है अर्थात तो नहीं किया जा सकता श्रुति और स्मृति में स्थित प्रज्ञ के लक्षण के उपदेश से यही कहा जाता है इसलिए और दुष्कृत का ही विद्या की सामर्थ्य से क्षय होता है ऐसा निर्णय है अधिकरण बारह सूत्र सोलह और सत्रह अग्निहोत्राद्य अग्निहोत्राद्यधिकरण सूत्र सोलह व अग्निहोत्रादि तत्कार्या तदर्शनाहोत्रादी तदर्शना सूत्र अग्निहोत्रादि अग्निहोत्र आदि नित्ति कर्मसमुद तो तत्व तत्व साध्य मोक्ष कार्य के लिए ही है तद्दर्शना क्योंकि तमें वेदावचन इत्यादिश्रुति में कर्म आदि में ज्ञान हेतुता देखी जाती है तो शब्द शंका निवृत्थ है पुण्य के भी अश्लेष और विनाश में पाप न्याय का अतिदेश किया गया है क्या वह अतिदेश सर्व पुण्य विषय है ऐसी आशंका कर उसका निराकरण करते हैं शब्द आशंका का परिहार करता है जो वैदिक अग्निहोत्रादि नित्य कर्म है वे तत्त कार्य के लिए होते हैं है जो ज्ञान का कार्य है वही इसका भी कार्य है ऐसा अर्थ है किस इससे इस की समेतम वेदान वचन ब्राह्मण उस आत्मा को वेदाध्यन से यज्ञ से और दान से जानने की इच्छा करें इत्यादि देखा जाता है परंतु ज्ञान और कर्म विलक्षण कार्य वाले होने से उनमें कार्यकत्व उपपत्ति नहीं होती यह दोष नहीं है क्योंकि ज्वर और मृत्यु कार्य वाले दधि और विषय में भी गुड़ और मंत्र संयुक्त होने पर तृप्ति और पुष्टि रूप कार्य देखे जाते हैं वैसे ज्ञान संयुक्त कर्म की कर्म भी मोक्ष कार्य हो सकता है परंतु मोक्षारभ्य तो है उसको कर्म का कार्य कैसे कहा जाता है यह दोष नहीं है क्योंकि कर्म ज्ञान का आराध दूर से उपकारक है। ज्ञान का ही उपकार होता हुआ कर्म परंपरा अंतकरण करण द्वारा मोक्ष का कारण है ऐसा उपचार किया जाता है एतव यह कार्यकत्व का अभिधान अतिक्रांत ज्ञान से पूर्व कर्माभिषेक है कारण की ब्रम्हविद के लिए आगामी अग्निहोत्र संभव नहीं है क्योंकि अनियोज्य ब्रह्मात्मत्व ज्ञान शास्त्र का विषय नहीं है सगुण विद्याओं में तो कर्तृत्व की अनिवृत्ति होने से आगामी अग्निहोत्र आदि कर्म हो सकते हैं पर अभिलाषा रहित उस कर्म को भी अन्य कार्य के न होने से विद्या की संगति संबंध उपपन्न होती है तो फिर यह अश्लेष और विनाश वचन किम विषयक है और इस प्रकार इन वालों का पुत्रा उसके पुत्र प्राप्त करते हैं, मित्र और शत्रु पापकर्मा कर्म कर प्राप्त करते हैं यह वचन किसके लिए है इसके लिए उत्तर कहते हैं एक उभ अतः अन्या अभी एक सूत्रार्थ। एक शाम कुछ शाखा वालों के मत में अतः अग्निहोत्र आदि नित्य क्रम से अन्य स्वर्ग आदि की साधनीभूत क्रिया अन्य है भाक्रिया और बादरायण दोनों को भी सम्मत है भीष्य अतः अग्निहोत्रादि नित्य क्रम से अन्य भी साधुकृत्य है जो फल के उद्देश्य से किया जाता है उसका कुछ शाखा वालों के मत में सुरध साधुकृत मित्र इसकी साधु वृत्ति को प्राप्त होते हैं इस प्रकार यह विनियोग कहा गया है उसका ही पाप के समान यह अश्लेष और विनाश है ऐसा इतर अश्लेष इस सूत्र में निरूपण है इस प्रकार के काम्य कर्म के विद्या के प्रति अनुप अनुपकार होने में जयमिनी और बाधारायण दोनों आचार्यों की भी संमति है अधिकरण विद्या ज्ञान सूत्र यदेव हि यदे इति हि सूत्रार्थ विद्य विद्या संयुक्त यद अग्निहोत्रादि नित्यकर्म और केवल अग्निहोत्रादि नित्यकर्म दोनों इस जन्म में ब्रह्मज्ञान के साधन हो सकते हैं ही क्योंकि यदेव विद्य ऐसी श्रुति है मोक्ष द्वारा मोक्षरूप प्रयोजन के उद्देश्य से किए गए नित्य अग्निहोत्र आदि हेतु द्वारा कार्य वाले होते हैं ऐसा गति अधिकरण में भली भाती अधिक गुआ है उसमें अग्निहोत्र आदि कर्म अंगो से संबद्ध उपासना संयुक्त है और केवल उपासना असंयुक्त भी है यह एवं विद्वान्य जती जो ऐसा जानने वाला होकर याग करता है जो ऐसा जानने वाला होकर होम करता है जो ऐसा जानने वाला होकर शंसन करता है जो ऐसा जानने वाला होकर उद्गान करता है तस्माद अतः इस प्रकार जानने वाले को ही ब्रह्मा बनावे ऐसा न जानने वाले को नहीं तेनम कुरुत जो इस अक्षर को इस प्रकार जानता है और जो नहीं जानता वे दोनों ही उसके द्वारा कर्म करते हैं श्रुति इत्यादि से अग्निहोत्र आदि कर्म विद्या के हित एक कार्य एक कार्य को प्राप्त होते हैं केवल नहीं अथवा अविशेष से विद्या संयुक्त और केवल कर्म एक कार्यत्व को प्राप्त होते है ऐसा संचय किससे होता है इससे कि तमा इस आत्मा को यज्ञ से जानने की इच्छा करे प्रकार यज्ञ आदि में विशिष्टत्व अवगत होता है तब क्या प्राप्त होता है पूर्व विद्या संयुक्त ही अग्निहोत्र आदि कर्म आत्म विद्याशिषत्व को प्राप्त होते हैं उपासनाहीन्य कर्म नहीं क्योंकि जो ऐसा जानने वाला जिस दिन होम करता है उसी दिन मृत्यु को जीत लेता है इत्यादि नाश करेगा दूरेण इस सम्व रूप बुद्धि योग से सका कर्म अत्यंत तुच्छ है इत्यादि श्रुति से विद्यायुक्त कर्म विद्याहीन कर्म से विशिष्टावगत होते हैं सिद्धांति ऐसा प्राप्त होने पर प्रतिपादन किया जाता है यदेव यदेवती अग्निहोत्र आदि कर्म विद्या ही नग्निहोत्र आदि कर्मों से विशिष्ट है जैसे विद्वान ब्राह्मण विद्याहीन ब्राह्मण से विशिष्ट है तो भी विद्या विहीन अग्निहोत्र आदि कर्म अत्यंत अनपेक्ष नहीं है किससे इससे कि समेतमात्मा यज्ञ विभिदंती इस प्रकार अविशेष अग्निहोत्रादि कर्म विद्या के हेतु रूप से श्रुत है पूर्व पक्ष परंतु विद्या संयुक्त अग्निहोत्र आदि कर्मों में विद्यान अग्निहोत्र आदि कर्मों से विशिष्ट अवगम होने से विद्या विहीन अग्निहोत्राद्या के हेतु रूप से अनपेक्षा ही है यह युक्त है सिद्धांति यह ऐसा नहीं क्योंकि विद्यासहाय वाले अग्निहोत्र आदि में विद्यानिमित्त सामर्थ्य अतिशय के योग से आत्मज्ञान के प्रति कोई कारण रूप से अतिशय होगा विद्या विहीन अग्निहोत्र आदि में ऐसा अतिशय नहीं होगा ऐसी कर, कल्पना करना युक्त है परंतु इसमें से आत्मज्ञान के अंग रूप से श्रुत अग्निहोत्र आदि में अनंगत्व स्वीकार नहीं किया जा सकता क्योंकि यदेव विद्या जो कर्म विद्या से श्रद्धा से और योग युक्त होकर करता है वह वीरवत्तर होता है यह श्रुति विद्या संयुक्त अग्निहोत्र आदि कर्म अधिक है इस कथन से अपने कार्य के प्रति कुछ अतिशय कहती हुई उसी कर्म को उस प्रयोजन के प्रति दिखलाती है। है वही कर्म में है जो अपने के सिद्ध करने में क्षमता हो इसलिए विद्या संयुक्त नित्य अग्निहोत्रा आदि कर्म और विद्या रहित कर्म दोनों भी मुक्षु से मोक्ष प्रयोजन के उद्देश्य से इस जन्म में अथवा जन्मांतर में ज्ञानोत्पत्ति के पूर्व जो किए गए हैं, वे अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्रह्मज्ञान के के प्रतिबंध कारण रूप से प्राप्त पाप हेतु रूप द्वारा से ब्रह्मज्ञान ज्ञान के कारणत्व को प्राप्त होकर श्रवण मन श्रद्धा तात्पर्य आदि अंतरंग कारणों की अपेक्षा से ब्रह्म विद्या के साथ मोक्ष रूप एक कार्य वाले होते हैं यह सिद्ध होता है अधिकरण अकदा वूत्र उन्नीस अचौद्वा वा इतर सूत्र उन्नीस भोगेन ईतरे क्षपय्व संपद्यते भोगेन तू इतरे क्षपयि संपद्यते सूत्र इतरे तु तो आरब्धपुण्यपापो का भोगेन भोगसे क्षपि नाचकर् संपद्यते ब्रह्म को प्राप्त होता है भाष्यार्थ। अनारब्ध कार्यवाले पुण्य और पाप का विद्या की सामर्थ्य शिक्षा कहा गया है अन्य तो आरब्ध कार्य पुण्य पाप का उपभोग से क्षपण कर ब्रह्म को प्राप्त होता है क्योंकि उसके लिए सामचर होने में उतना ही विलंब है जब तक कि वह देवबंधन से मुक्त नहीं होता उसके अनंतर तो वह सत्सपन्न ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है ब्रह्म ब्रह्म ही होकर ब्रह्म को प्राप्त होता है इत्यादि श्रुतियाँ है पूर्व परंतु सम्यक दर्शन के होने पर भी जैसे देहपात के पूर्व भेद दर्शन द्विचंद्र दर्शन न्याय से अनुवृत्त होता है वैसे देहपात के पश्चात भी भेद दर्शन अनुवृत्त होना चाहिए सिद्धांति तो नहीं क्योंकि उसके कारण का अभाव है उपभोग शेष काक्षेपण ही ब्रह्म के भेद दर्शन की अनुवृत्ति में कारण है किंतु देहपात होने पर ऐसा कोई निमित्त नहीं है परंतु दूसरा कर्माशय नवीन उपभोगों को आरंभ करेगा सिद्धांति नहीं क्योंकि उसका बीज दग्ध हो गया है मिथ्या ज्ञान का अवलंब करने वाला कर्मांतर देहपात होने पर अन्य उपभोग को आरंभ करता है वह मिथ्या ज्ञान सम्वज्ञान से दग्ध हो गया अतः अन्य आरब्धक कार्य का क्षय होने पर विद्वान को अवश्य कवैल्य होता है यह ठीक है चतुर्थ अध्याय का पहला भाग समाप्त हुआ।